शिव पुराण ऋषियों को कर देता है उसको और उसके साजनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें वायु ने कहा भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं वह परम धर्म पाँचों पर्वों के कारण क्रमशः पांच प्रकार का जानना चाहिए उन पर्वों के नाम हैं क्रिया तप जप ध्यान और ज्ञान यह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है उन उत्कृष्ट साधनाओं से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है वैदिक धर्म दो प्रकार के बताए गए हैं परम और अपरम धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख्य भाव से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है जिसमें पशु बद्ध जीवों का अधिकार नहीं है वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है उससे भिन्न जो यज्ञ यागा है उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं शैव आगम के दो भेद हैं श्रोत और अश्रोत, जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह श्रोत है और जो स्वतंत्र है वह अस्रोत माना गया है स्वतंत्र शैवागम पहले दस प्रकार का था फिर अठारह प्रकार का हुआ वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है श्रुति में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार सौ करोड़ श्लोकों में किया गया है उसी में उत्कृष्ट पात्रपत पार्शुपत व्रत और पार्शुपत ज्ञान का वर्णन किया गया युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं इस स्वयं शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः चार महर्षि हैं रूरु दधीच अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो गए पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या चर्या विद्या क्रिया और योग ये चार पाद हैं आदि चार पादों के कारण चार प्रकार का माना गया है उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला कराने वाला है इसलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है जो शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है उसी का पृथक वर्णन करते हैं शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह ब्रह्मा संसारवैद्य वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा ये मुख्यतः आठ नाम हैं ये आठों मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं इनमें से आदि पांच नाम क्रमशः शांत्यती आदि पांच कलाओं से संबंध रखते हैं और उन पांच उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है वह पद ही नित्य है किंतु पद पर प्रतिष्ठित होने कि परिवर्तन की प्राप्ति बताई जाती है और उन्ही के वे आदि पाँच नाम नियत होते हैं उपादान आदि योग से अन्य तीन नाम संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं